स्वामी शिवानंद स्मृति संग्रह श्रीमद स्वामी शिवानंद जी महाराज का अनुध्यान 1918 सौ अट्ठारह ईस्वी ग्रीष्म ऋतु पूज्यपाद धीरानंद स्वामी कृष्णलाल महाराज ने मुझसे एक दिन कहा परमाराध्य राजा महाराज से तुम शिक्षा की प्रार्थना करो मैंने कहा श्रीशिमा से दीक्षा लेने की मेरी क्या है इस पर उन्होंने शीघ्र दीक्षा लेने के लिए श्री के देश में जाने का उपदेश दिया और कहा आमता तब ट्रेन से जाकर वहाँ से पैदल उनके देश जयराम बाटी जाना यह प्रस्ताव मुझे बहुत ही अच्छा लगा आमता से श्री श्री का देश चौबीस पच्चीस मील के रास्ते पर है इस लंबे मार्ग से अनजान आदमियों के साथ साथ चले जाने की नवीनता ने मुझे बहुत ही उत्साहित किया कब जाऊंगा यह निश्चित नहीं हुआ था इस बीच एक दिन मैं मठ में पहुँचा इस समय रायपुर से एक सज्जन आकर संभौत मठ में ही रह रहे थे वहाँ वे सरकारी नौकरी करते थे जेलर थे सज्जन की आयु साठ के लगभग थी वे सरकारी नौकरी का निर्दिष्ट समय समाप्त कर मासिक सौ रुपए पेंशन लेकर चले आए थे उनके पत्नी पुत्र सभी थे लड़के भी विभिन्न कामों में लगे हुए थे इन सज्जन का संकल्प था कि अंतिम जीवन बेलुर मठ में सन्यासी रूप में बिताएंगे निदान मठ में आने के बाद महात्माओं ने विचार की उन्हें दीक्षा के लिए शिषि के पास भेजेंगे किंतु एक बाधा था आपड़ी वे संजन बंगला नहीं जानते थे ऐसी अवस्था में पूज्य कृष्णलाल महाराज ने परमाराध्य महापुरुष जी को मेरी जयराम बट जाने की इच्छा जता दी यह पहले ही कहा है कि मैं उस दिन मठ में गया था दिन ढल चुका था इतने में एक व्यक्ति ने आकर मुझसे कहा पूज्य पाठ जी ने आपको बुलाया है सुनते ही मैं उनके पास उपस्थित हुआ उस समय वे स्वामी जी के कमरे के पश्चिम वाले कमरे में कुर्सी पर बैठे हुए थे मुझे देखते ही उन्होंने पूछा अच्छा हुआ उस रायपुरी को भी लेते जाओ वह तो बंगला नहीं समझता तुम साथ रहोगे तो असुविधा न होगी तुम दुभाषिय का काम करोगे उनकी बात सुनकर मैंने पूछा महाराज वेसज्जन किस रास्ते से जाएंगे सुनकर महापुरुष जी हंसकर बोले उसे विष्णुपुर होकर जाना पड़ेगा मैं चिंतित हो गया क्योंकि उस रास्ते से जाने में जो खर्चा था उतना मेरे पास नहीं था किंतु महापुरुष महाराज मेरे मन की चिंताओं को जान गए और बोले अरे बात तो ठीक है तुम छात्र हो उतने रुपये तुम कहाँ से पाओगे तुम्हारा खर्च उन्हीं को देना पड़ेगा वह ऐसा मौका कहाँ से पाएगा तुम जाकर उससे कह दो कि तुम्हारा खर्च वही दे दे मैं चुपचाप खड़ा रहा महापुरुष महाराज सन्यासी थे वे जिस बात को निर्विकार भाव से कह सकते थे मैं वह बात कैसे कहूँ उस समय मैं युवक था और छात्र मुझ में आत्मसम्मान और संकोच सब कुछ था फिर से उन्होंने कहा तुम जाओ जाकर उसे मेरे पास भेजो वैसा ही किया गया नीचे आकर उस सज्जन से कहा वे महापुरुष महाराज के पास चले गए और थोड़ी देर में लौट उन्होंने बताया कि मैं उनके साथ माँ के देश जाऊँ तो वे आनंद से मेरा व्यय देंगे जाने का दिन निश्चित हो गया और गोमो पैसेंजर से हम दोनों ठीक समय पर रवाना हुए कुआलपाड़ा पहुंचकर ज्ञात हुआ कि श्री वहीं है सुनकर बहुत आनंद हुआ किंतु बाद में सुना कि उन्हें ज्वर आ गया है थोड़ी ही देर में हमारे लिए बुलावा आया माँ को प्रणाम करने के लिए जाकर देखा कि वे एक चौकी पर लेटी हैं कमरे में जाना मना है इस कारण बरामदे से ही प्रणाम किया इसके पश्चात पूजनी वरदा महाराज अर्थात स्वामी ईशानंद ने के साथ मां के गांव जयराम बाटी से हम लोग घूम आए आकर सुना कि मां ने आज्ञा दी है कलकत्ते से जो लड़के आए हैं वे लोग प्रसाद लेकर आज ही लौट जाए किंतु पूजनी वरदा महाराज ने मुझे सिखा दिया था कि वहाँ के महंत केशव महाराज से कहूँ कि मैं यहीं रह कर शिषि की सेवा करूँगा और गाँवों में भीख मांगकर खाऊंगा सुनकर केशव महाराज स्वामी केशवानंद जी ने कहा कि यहां रहने पर मां की कृपा से खाने के लिए भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं होगी किंतु मां ने आज्ञा दी है सबको आज ही लौट जाना होगा अतः हमें लौट जाना पड़ा मुझे लौट आने की इच्छा थी ही केवल वरदा महाराज की बात मानने के लिए ही मैंने वैसा कहा था कलकत्ता लौट संभवतः मैं उसी दिमबट पहुँचा महापुरुष महाराज हमारे विफल मनोरथ लौट आने का समाचार पा चुके थे अब उन्होंने मुझसे माँ की खबर एक एक कर पूछी मैंने भी जहाँ तक मैं जानता था सारी बातें बताई और उसी दिन हम लौट आए यह भी बताया सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा अच्छा किया अच्छा किया है उनकी उस बात से उत्साह पाकर मैं कहने लगा महाराज देखा वहाँ से के तालाब शिवारों से भरे हैं वहाँ के लोग काले हैं फूले पेट फूले हुए हैं पेट फूले हुए हैं मिट्टी तक काली और फटी हुई है सुनते ही महाराज जोर से बोल उठे तुम किस विलायत से आए हो छोकरे हमारे बंगाल में सभी इसी तरह के हैं लोग काले मिट्टी काली तुम्हारा देश कहाँ है लड़के का ढंग देखो ना, मानो विलायत से आ टपका है मैं तो डर के मारे शिकड़ गया और कुछ करने का उपाय भी नहीं था लोगों का या स्थानों का दोष देखना या निंदा करना अच्छा लगता है वह इन अधोषदर्शी महाशियों की दृष्टि में अनुचित है इसे मैं कैसे जानूँ अस्तु थोड़ी देर में वे रुक गए मैं धीरे धीरे वहां से सड़क आया जी में जी आया सोचने लगा कि ये लोग क्या देखते हैं क्या सोचते हैं और वह हमारी बुद्धि से परे है संभवतः इसके एक दो दिन बाद मैं मठ पहुँचा प्रणाम करते महापुरुष जी ने मुझसे कहा महाराज माँ की खबर सुनना चाह सुनना चाहते हैं उन्हें जाकर सब बताओ यह बात दुमझले पर कमरे में हो रही थी मैं बातें कहकर वे मुझे साथ लेकर दुमझले के पूर्व रामदेव की आराम कुर्सी के पास आए जहाँ परमाराध्य राजा महाराज बैठे थे इसके एक दो दिन पहले क्वालपाड़ा गांव के संबंध में मेरी निंदा की बात सुनकर उन्होंने मुझे धमकाया था वह सब कहा उड़ गया उसका छिन्न मात्र भी नहीं था अस्तु उस बरामदे में पहुंचकर उन्होंने कहा राजा यह लड़का माँ के देश गया था इसने इसे सब सुन सकते हो उन्होंने एक बार मेरी ओर देखकर उनसे कहा आपने तो सुना ही है उससे ही काम हो जाएगा महापुरुष महाराज को अपने स्थान में लौट गए मैं बड़ी वहीं खड़ा रह गया अब राजा महाराज ने मेरे मुँह पर दृष्टि डालकर पूछा तो माँ के वहाँ गया था मैंने उत्तर दिया जी हाँ तो लौट क्यों आया वहाँ उसकी सेवा करनी थी ऐसा मौका क्या कभी छोड़ना चाहिए देख तो क्या किया तूने जयराम बाटी गया था मैंने कहा जी हाँ गया था कमार पुकुर गया था पुनः ऐसा प्रश्न त्रिश्री प्रभु के मानस पुत्र ने पूछा कोई उपाय न था कहना पड़ा जी नहीं कातर स्वर से उन्होंने कहा इतनी दूर जाकर श्री ठाकुर का जन्म स्थान न देखकर तू लौट आया ऐसा भी कभी करना चाहिए सिर झुकाए में खड़ा रहा और कुछ कर न सका समझने में बाकी नहीं रह गया कि कोवालपाड़ा गांव में जब मैंने पूजनी केशव महाराज से कहा था कि मैं वहां रहकर श्री, श्री की सेवा करना चाहता हूं, तो वह बात मेरी हार्दिक नहीं थी मेरे मन का वह कपट भाव युगावतार के मानस पुत्र श्री श्री राजा महाराज जान गए हैं एक दूसरे दिन की बात है साल याद नहीं संभवतः 1918 सौ होगा श्री श्री महापुरुष जी के चरणों के पास में बैठा था इतने में एक लड़के ने आकर उन्हें प्रणाम करके कहा महाराज क्रोध आने पर मैं शुद्ध बुध भूल जाता हूँ उस समय माँ को कड़ी कड़ी गालियाँ देता हूँ बाद में मुझे पश्चाताप होता है मैं क्या करूँ महाराज अत्यंत सहानुभूति के स्वर से महाराज जी ने कहा माँ को गाली देना अच्छी बात नहीं है तुम जब इसकी बुराई समझ गए हो तो वह छूट जाएगा मन में दृढ़ संकल्प कर लेना कि फिर कभी वैसा नहीं करूंगा और यदि अपने को संभाल न सको और माँ को गाली दे डालो तो क्रोध घट जाने पर माँ को प्रणाम करके क्षमा याचना करना कहना माँ मैंने क्रोध में आकर अपने को संभाल न सकने से तुम्हें गाली दी है मुझे क्षमा करो वह लड़का इसके बाद एक मज़ेदार प्रश्न कर बैठा महाराज सुना है स्वामी जी श्री ठाकुर को देख सकते थे क्या आप लोग भी देखते हैं अहम बुद्धि रहित महापुरुष ने उत्तर दिया हाँ स्वामी जी देख सकते थे तो हम लोग अवश्य हम वह हम लोग देखो ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए उस लड़के ने फिर से पूछा महाराज गुरु तो एक ही रहेंगे ना उन्हें बदलना तो उचित नहीं है न नहीं गुरु बदलना उचित नहीं है महाराज जी ने बताया लड़के ने फिर कहा महाराज इस जन्म में जो मेरे गुरु होंगे जन्मांतर में उन्हें मैं कैसे पहचान सकूंगा प्रथम उत्तर आया सच्चिदानंद ही एकमात्र गुरु है अन्य गुरु कौन है इतना कहकर महाराज जी ने फिर से बताया गुरु वरण हो जाने पर फिर जन्मांतर क्यों होगा प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए वह लड़का चला गया 1918 सौ अट्ठारह ईस्वी की घटना है पूजनी स्वामी निर्वेदानंद जी के मुख से सुनी है उस समय वर्तमान स्टूडेंट्स होम छात्रावास का नाम था श्री रामकृष्ण आश्रम इससे पहले पूज्य महापुरुष महाराज ने अनादि महाराज स्वामी निर्वेदानंद जी से कहा था तुमने जो कार्य आरंभ किया है अर्थात वह श्री रामकृष्ण का आश्रम उसी में लगे रहो किंतु अनादि महाराज प्राय सोचते थे कि उस आश्रम को छोड़कर बेलुर मठ में समृद्ध होना ही अच्छा है और फिर उस आश्रम में नहीं लौटेंगे ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर एक दिन सुबह वे मठ चले गए वहां जाने पर सबसे पहले श्री श्री राजा महाराज जी के साथ भेंट हुई वे मठ भवन के नीचे की मंदिर में बैठे थे संभवतः आंगन में आम के पेड़ के नीचे एक कुर्सी पर आसीन थे उन्हें प्रणाम कर अनादि महाराज ने कहा मैं मठ में रहूंगा नितान्त असहाय बालक के समान युगावतार भगवान श्री राम कृष्णदेव के मानस पुत्र ने कहा बाबा मैं तो यहाँ का कोई नहीं हूं। उसके बाद हाथ जोड़कर ऊपर की ओर दिखाकर उन्होंने कहा वहां महापुरुष बैठे हैं उनसे जाकर कहो श्री श्री राजा महाराज के अत्यंत सरल अतुलनीय बालक भाव का भाषा द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता स्थूल शरीर में उनके दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है वे ही इस ब्रजगोपाल के बाल मधुर भाव का कुछ आस्वादन कर सके हैं निदान अनादि महाराज उस समय सुरेन्द्र बाबू उनके कथन को अलंगनी आदेश मानकर बिना कुछ कहे ऊपर परमाराध्य महापुरुष महाराज के कमरे में चले गए उन्हें प्रणाम कर अनादि महाराज ने अपनी इच्छा व्यक्त की सुनते ही महापुरुष जी अत्यंत स्नेहपूर्ण वाक्यों से उस सुविख्यात स्टूडेंट्स होम के संस्थापक और परिचालक को समझाने लगे उन्होंने कहा जिस काम को तुमने आरंभ किया है उसी में लगे रहो इससे अनेकों का कल्याण होगा यह स्वामी जी का प्रिय कार्य है अब तक योग्य मनुष्य के अभाव के कारण यह काम आरंभ नहीं किया जा सका था अब वह श्री ठाकुर की इच्छा से तुमने इस काम को आरंभ किया है तो इसी में लगे रहो और वह है भी तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल इससे तुम्हारा भी कल्याण होगा तुम तो हमारे हो ही क्या बेलून मठ इस मठ भवन की दीवारी की सीमा के भीतर आबद्ध है यहाँ आने पर तुम यही रह सकोगे इसका क्या ठिकाना है तुम्हें हम मद्रास भेज सकते हैं अमेरिका भेज सकते हैं या अन्य कहीं भी भेज सकते हैं अभी तो मठ के बहुत समीप कलकत्ते में हो जब चाहो आ सकते हो और मठ में आ पड़ने पर तुम्हें जो काम दिया जाएगा वह तुम्हारे अनुकूल न भी हो सकता है बल्कि अपने स्वभाव के अनुकूल जो काम तुमने चुन लिया है उससे तुम्हारा कल्याण ही होगा मैं कहता हूं इस काम से तुम्हारे आध्यात्मिक कल्याण में कभी बाधा नहीं होगी मान लो यदि इससे तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति हुई बाधा ग्रस्त हो भी जाए किंतु मैं कहता हूं बाधा नहीं होगी तो भी क्या तुम स्वामी जी के लिए एक जीवन उत्सर्ग नहीं कर सकते